एलिस रेमजी की रोमांचक यात्रा 9 जून 1909 के दिन एलिस रेमजी अपनी मैक्सवेल कार में न्यू यॉर्क शहर से चली और एक रोमांचक यात्रा आरंभ हो गई एलिस रेमजी अमेरिका के एक छोर से चलकर दूसरे छोर तक कार में जाने वाली पहली महिला बनना चाहती थी एलिस की मित्र हरमाइन और उसकी कजन बहने नेट्टी और मार्गरेट उसके साथ यात्रा कर रही थी उन्हें कारों के विषय में कोई जानकारी न थी कार की मरम्मत करना एलिस की जिम्मेवारी थी यद्यप जिस कंपनी ने कार बनाई थी और जो इस यात्रा का समर्थन कर रही थी उस कंपनी ने एलिस को सहायता देने का आश्वासन दिया था कार का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता थी अगली सीट के नीचे जो टैंक था उसमें भरे हुए गैसोलीन को गैसुलीन को मापने के लिए एलिस एक छड़ी का उपयोग कर रही थी पार के हेडलैम्प पीतल के डिब्बों में रखी मसाले थी और उन्हें जलाने के लिए एलिस को माचिस का उपयोग करना पड़ता था हॉर्न रबर का एक बल्ब सा कार चलाते समय एलिस को उसका परिचालन करना होता था लीवर को ठीक से बैठाना पड़ता था इंजन का ध्यान रखना पड़ता था इतना ही नहीं उसे अपना रास्ता भी खोजना पड़ता था सड़कें कम और पतली धूल से भरी थी उन सड़कों पर कारें कम चलती थी अधिकतर तो घोड़े ही दौड़ते थे दिशा बताने के लिए सड़कों पर कोई साइन बोर्ड न थे रास्ता जानने के लिए एलिस को या तो लोगों से पूछना पड़ता था या फिर ब्लू बुक के निर्देशों का पालन करना पड़ता था कार चलाने वालों का मार्गदर्शन करने के लिए ब्लू बुक एक इकलौती किताब थी जो उस काल में उपलब्ध थी और इसमें भी सिर्फ पूर्वी यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में जानकारी थी इसमें बताया गया था कि नगरों के बीच दूरी कितनी थी और कहां पर मोड़ काटना था लाल खलिहान जिसके निकट एक पीला साइलो है वहां से बाएं घूमे इसमें लिखा होता था यह उत्तम उत्तम निर्देश थे लेकिन तब तक ही जब तक की बीच उस किसान ने अपने साइलों को नीले रंग से पेंट न कर दिया अमेरिका ने अपने आप को धीरे धीरे प्रकट किया न्यूयॉर्क पेंसिल्वेनिया एक के बाद एक नगर आए और पीछे चले गए कई कई-कई घंटे की गति से एलिनॉय में कार को वो धीरे ही चला पाई रास्ते पर बहुत सारे शुअर थे बड़े शुअर छोटे शुअर भूरे काले और गुलाबी शुअर शिकागो एलिनॉय रेलो का केंद्र था मीलो मील तक रेल की पटरिया पार करते समय कार उछलती रही और औरतों को चक्कर आने लगे जैसे ही मिसिसिपी नदी के पश्चिम तट जैसे ही वह मिसिसिपी नदी के पश्चिम तट के निकट आई वर्षा आरंभ हो गई बहुत पानी बरसा मिट्टी की सड़क पानी में घुलकर गाड़े गंदे कीचड़ में परिवर्तित हो गई कार चलाना बहुत कठिन हो गया कीचड़ में कई मील कार चलाने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची जिसका नाम विजल क्री था इस नदी में बाढ़ आ रखी थी और उस पर बना पतला पुल पानी में डूब गया था एलिस ने अपने जूते और अपनी स्कर्ट उतार दी वह कार से बाहर आई और अपने कपड़ों को उठाकर घुटनों के ऊपर नदी में अपने को सिर रखने के लिए उसने चाते का उपयोग किया और सावधानी के साथ पानी में चलने लगी और पानी की गहराई नापने लगी एलिस ने पाया कि पानी इतना गहरा था कि कार नदी को पार न कर सकती थी चारों औरतें नदी में पानी घटने की प्रतीक्षा करने लगी निकट के फार्म से पच्चीस सेंट में खरीदी ब्रेड खाकर और पानी कर उन्होंने पिकनिक की अंधेरा होने एलिस अपनी कार को नदी के पार ले जा सकती थी लेकिन वर्षा और कीचड़ के कारण आगे जाना लगभग असंभव सा हो गया था इन रुकावटों से बचने के लिए कार को रेल द्वारा आगे ले जाओ वहां के निवासियों ने सुझाव दिया मैं कार को सारे रास्ते चलाकर ही ले जाऊंगी चाहे इस प्रयास में मैं मर ही क्यों न जाऊंग एलिस ने उत्तर दिया कार का वजन कम करने के लिए एलिस ने तय किया कि हरमोइन नेटी और मार्ग्रेट रेल द्वारा यात्रा करेंगी और आगे जाकर उससे मिलेंगी लेकिन एलिस अकेले यात्रा न करने वाली थी मैक्सवेल कंपनी का एक व्यक्ति था जे मर्फी जो उसके साथ यात्रा करने लगा नए यात्री के साथ एलिस नेब्रास्का के पार चल सड़क पर जगह जगह पानी से भरे गड्ढे थे एलिस सावधानी के साथ कार चला रही थी कार धीरे धीरे झटके खाते और कई बार फिसलते हुए आगे जा रही थी अचानक कार के अगले और पिछले पहिये अलग अलग गड्ढो में थस गए। फंस फिर वह इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पा सकते थे जेडी कार की पिछली तरफ आया उसने लकड़ी का एक टुकड़ा पिछले पहिये के नीचे घुसा दिया एलिस ने कार को पूरी ताकत से चलाने की कोशिश की किसी तरह पहिए गड्ढे से बाहर निकल आए और जेडी पर कीचड़ की बौछार करते हुए कार आगे चल दी एलिस और जेडी पश्चिम दिशा में आगे चलते गए अर्माइन नेटी और मार्गरेटे बाहर कार की ब्रेक का पैडल टूट गया एलिस कार के नीचे रेंगते हुए गई और उसने एक तार काट कर उसे ठीक किया कार का एक्सेल टूट गया एलिस और एक मैकेनिक ने मिलकर उसे बदलकर एक नया एक्सेल लगाया ओले गिरने लगे और औरतों ने निकटवर्ती फार्म में शरण ली जिसे जिस परिवार का वह फार्म था वह सिर्फ डेनिश भाषा बोल सकता था वायमिंग में पथरीली पहाड़ियों जिन्हें कहते हैं कहते हैं पर सड़क ऊपर की ओर जा रही थी उनकी मैक्सवेल कार बार बार पीछे की ओर फिसल रही थी एलिस ने हरमोइन नेट्टी और मार्गरेटो को कार के पास खड़े होने को कहा यह तीनों बारी बारी कार के पहियों के पीछे लकड़ी के शिलाखंड रख देती थी जब तक कार की पहाड़ी की चोटी तक नहीं पहुंच गई वह ऐसी ही करती रही नदी नदी अगली थी। नदी पार करने के लिए सिर्फ एक रेल का पुल था के के साथ कार को पुल ऊपर ले आई। सा तो ऐसे उछलती हुई चलती रही और अंततः उन्होंने नदी पार कर ली थी सड़क घोड़ा गाड़ियों के लिए बनी एक पगडंडी से अधिक न थी और कई जगह वह लुप्त हो जाती थी एलिस टेलीफोन के खंभों के सारे इस आशा से आगे चलती गई कि टेलीफोन की लंबे गर्म दिनों में उसे देर तक कार चलानी पड़ती कभी कभी भोर होने से पहले ही वह यात्रा शुरू कर देती और देर रात तक कार चलाती एक बार तो एलिस ने सत्रह घंटों तक कार चलाई फिर कार के सीट के कुशन का बिस्तर बनाकर सिर्फ तीन घंटे सोई और उठकर दोबारा कार चलाने लगी रेतीले रास्ते पर कार चलाते चलाते वह नेवादा पहुंची दौड़ती हुई कार को देखने के लिए वहां सिर्फ श्रंगी मेंढक और मैगपाई पक्षी थे सीरा नेवाडा के ऊंचे पर्वत उनके सामने थे यह पर्वत एलिस की अंतिम बाधा थे वह मैक्सवेल कार को पहाड़ पर चढ़ाने लगी पर्वत के ऊपर जाती सड़क एक सर्फ समान आगे पीछे घूम रही थी चढ़ाई पर कार को संघर्ष करना पड़ा उसका इंजन बहुत गर्म हो रहा था इंजन को, को, को, को पार कर वह ओकलैंड की ओर चल दी एलिस कार को एक फेरी पर ले आई और फेरी उन्हें सैन फ्रांसिसको ले गई जब वो कार को फेरी से बाहर लाई तो एलिस रेमजी अमेरिका कि पहली महिला बन गई जो कार द्वारा पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक गई थी यह दिन था 7 अगस्त उन्नीस न्यूयॉर्क सिटी से चले हुए उनसठ दिन बीत गए थे कारों की एक परेड ने उनके साथ नगर में प्रवेश किया लोग जोर जोर से हॉर्न बजा रहे थे दर्शक तालियां बजा रहे थे एलिस रेमजी की इस अद्भुत उपलब्धि की सराहना करने के लिए एक शानदार पार्टी आयोजित की गई एलिस न्यूयॉर्क सिटी के निकट अपने घर लौटने को आतुर थी लेकिन वह नई यात्राओं के बारे में सोच रही थी अगले सत्तर वर्षो में एलिस ने अमेरिका की आर पार कई यात्राएं की smash